लगा कि शायद यह कहना चाहते होंगे परमात्मा से अधिक महात्मा की महिमा है तबका तो अच्छा अच्छा अरे बोले वो, वो बात नहीं फिर बोले सिंहासन पर पादुका रखी थी पादुका क्यों बोले पादुका मान पर नहीं जूते के बल पर राज्य चला थी। ये ठीक रहते ही तब ऐसा जब तक पादुका रही गड़बड़ी नहीं हो पादुका उतरी बिचारे राम जी को रहना मुश्किल कर दिया ना। है ना विद्यावासियों जब तक बोले यही है कि राज्य ऐसे ही चलता है महाराज ऐसे नहीं चलता भैया वो आपकी दृष्टि है आप अपने तरह से सोचो पर तुलसीदास जी तो यही कहते हैं कि ज्ञान योग की दृष्टि से पादुका में भगवान को देखना भाव योग की दृष्टि से पादुका प्रभु की है यह चैतन्य है आज्ञा देगी यह भाव योग है और उनसे आज्ञा लेकर राज्य कार्य करना यह कर्म योग है भगवान करें कि यह तीनों हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हों और यही त्रिवेणी स्नान है और हम यही बैठकर संगम का सुख प्राप्त करें इस कथा के माध्यम से यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हुए चर्चा को विराम तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु हरे रामा रामा राम सीता राम राम श्री राम कृष्ण भगवान की तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्त नी जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नम पार्वती पतय हर हर मां। तात भरत तुम सब साधु का ताम चरण अनुराग अगा कहा है श्री भरत आप सब तरह से साधु हैं श्री राघवेंद्र के चरणों में आपका अगाधा अनुराग है श्री भरत जी धर्मात्मा हैं श्री भरत जी भक्त हैं श्री भरत जी ज्ञानी हैं और वे इसलिए हैं क्योंकि वे भगवान से जुड़े हुए हैं और जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा वह निश्चित रूप से धर्मात्मा होगा वह निश्चित रूप से भक्त होगा और वह निश्चित रूप से ज्ञानी होगा एक ही साधे सब सदे क्यों क्योंकि धर्म के बिना कोई धर्मात्मा नहीं होता भगवान के बिना कोई भक्त तो नहीं होता और ब्रह्म के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता और श्री राम को इन तीनों रूपों में देखा गया है महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रामो विग्रहवान धर्म श्री राम साक्षात धर्म है धर्मावता रहे उनके आते ही धर्म की स्थापना हो जाती है जब जब हो ये धर्म कहानि बाणही असुर अधम अभिमानी करहीं अनित जाय नहीं वरनी सीध ही विप्र धेन सुर धरणी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा असुर मारि था सुरन राख निज श्रुति से हेतु भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान मधर्म से तदात्मा और भगवान स्वयं कहते हैं धर्म संस्थापना है, संभवामि युगे युगे तो भगवान धर्म के रूप हैं रामो विग्रहवान धर्म साक्षात धर्म है और राम जी भगवान है यही आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्ये राम भगवाना यही मदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्ये राम भगवान राम जी भगवान है और यह विश्वासपूर्वक मान लेना चाहिए हमारी आंखें भले ही उनको भगवान के रूप में नहीं देख पाती हैं क्योंकि वे इंसान के रूप में दिखाई देते हैं इसीलिए हमारी बुद्धि उन्हें भगवान नहीं मान पाती और यही सबसे बड़ी कठिनाई है पर मैं आपसे निवेदन करूं श्री कागभूसण जी कौ के रूप में दिखाई देते हैं पर वे कौआ ही नहीं है गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं पर गंगा जी नदी ही नहीं है हनुमान जी वानर के रूप में दिखाई देते हैं पर श्री हनुमान जी वानर ही नहीं है इसी तरह श्री राम जी इंसान के रूप में दिखाई देते हैं पर भी इंसान नहीं है राम जी भगवान हैं भगवान मनुष्य के रूप में आए तो मनुष्य के रूप में आना एक बात है और मनुष्य होना अलग बात है तो भगवान मनुष्य के रूप में आए इसलिए बहुत लोग नहीं विश्वास कर सके कि ये भगवान है पर रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय ही यही है प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना श्री राम जी भगवान है देखो और भगवान होने की सबसे बड़ी विशेषता है भगवान सदा है इंसान यदा कदा होता है भगवान सदा होते हैं अच्छा एक और दूसरी पहचान बताऊं, इंसान वह जिसकी कहानी पुरानी पड़ जाए और भगवान वो जिनकी कथा कभी पुरानी ना पढ़े कभी नहीं अच्छा वो लोग कौन नहीं जानता रामकथा को शायद दुनिया में जो भी मैं दुनिया की बात कह रहा हूं तो ये अपने भक्त और धर्म से जुड़ी हुई दुनिया शायद ही कोई ऐसा हो जो राम कथा न जानता हो सब जानते हैं श्री राम कथा लेकिन दूसरी विचित्रता भी, भी देखो जिसे सब जानते हैं कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा लेकिन दूसरी भी विलक्षणता है कौन ऐसा है जो सुनना नहीं चाहता क्या है उसमें नयापन अच्छा एक बात चलो हम लोगों ने तो केवल सुनी है हनुमान जी ने तो देखी है सब कथा लेकिन आज भी उनका सुनकर जी नहीं अघाता बार बार लगता है, है ना अच्छा चलो अपने से ही अंदाज लगा लो कई लोग हैं जो सवेरे जागते ही सबसे पहले जैसे ही जमाई लेंगे उठेंगे तो और चीज बाद में मांगेंगे पहले कहेंगे आज का अखबार आया अखबार अखबार आया सबसे पहला काम आज अच्छा अगर अखबार उन तक ना आए तो वो अखबार तक पहुंच जाते हैं और इतनी तल्लीनता से पढ़ेंगे ठीक है अपना अपना शौक है अपनी अपनी रुचि है मैं उसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कह रहा लेकिन उन्हीं लोगों को आप देखना आपने खुद अनुभव किया हो कि जैसे ही वो सवेरे जा अखबार आया और गलती से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए केवल एक दिन पुराना सामने आए वो लोग तल्लीनता से पढ़ते ऐसे बुरा मुहे बनाएंगे अरे हटा ये तो कल ही पढ़ चुके अरे आज का ये तो कल का अखबार है एक दिन पुराना अखबार पढ़ने का मन नहीं होता क्यों क्योंकि उसमें इंसान की कहानी है लेकिन हजारों युग बीत गए पर वो कथा आज तक पुरानी नहीं पड़ी क्योंकि उसमें भगवान की कहानी है यही राम जी के भगवान होने का प्रमाण है क्या कारण है लोग बार बार आग्रह करते रामकथा हो जाए रामकथा हो जाए हम लोगों का कहते जी नहीं आगाता लोगों का सुनते जी नहीं आगाता यही राम जी के भगवान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है गंगा जी कभी पुरानी नहीं पड़ती पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा अच्छा विचार करो आज तक युग बीत गए लेकिन रोज किसी ना किसी घर में सुनाई पड़ जाता है आरती श्री रामायण जी की की रती कलित ललित सिपी की आरती श्री रामायण जी का कभी आपने सुना है किसी अखबार की आरती हो रही हो आरती अमर उजाला की खबरें देने वाला राम जी भगवान है हा उनकी कहानी इंसान जैसी दिखती है पर वह भगवान की कथा है इसलिए भगवान ने नर नरनाट्य किया है नर रूप में दिखे हैं पर वे नारायण हैं, वे इंसान के रूप में दिखे हैं पर वे भगवान हैं, इसलिए राम जी भगवान हैं। मैं ऐसी चर्चा कर रहा था एक सज्जन बोले श्री कृष्ण जी को आप भगवान मानते हमने कहा मानने का क्या सवाल है ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण साक्षात भगवान है व्यास जी का वचन है तो बोले आपको भगवान लगते होंगे हमको तो इंसान भी नहीं लगते हम क्यों नहीं लगते उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं जो कोई सज्जन आदमी तो कर नहीं सकता हमने क्या ये इसके घर माखन चुराना उसके घर माखन चुराना ये दूध दही और छाछ के लिए नाचना और घर घर से माखन चुरा चुरा कर खाना और झूठ बोलना और फिर एक बात की तो हद हो गई क्या गोपियां स्नान कर रही थी उनके कपड़े चुरा कर ले गए और छिप कर कदम के डाल पर बैठ गए बोले ये ये किसी सभ्य आदमी का काम है बोले हमको तो वो सही आदमी नहीं लगते आप उन्हें भगवान कहते तो हमने कहा देखो जिस ग्रंथ में आपने यह पढ़ा है कि वे गोपियों का चीर चुराते हैं लाश लीला करते हैं और यह के माखन चोरी करते हैं जिस ग्रंथ में आपने यह पढ़ा है उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि भगवान ने अपनी इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उसी ग्रंथ में यह लिखा है कि काली अनाग के फण पर नृत्य किया नंदनंदन नंद श्री कृष्ण चंद्र ने तो तुरंत बोले बोले ये झूठी बातें। ये हो ही नहीं सकता ये झूठी बात गोवर्धन पर्वत उठाना झूठी बात कालीनाग के फंड पर नृत्य करना झूठी बात हमने कहा बड़ा अच्छा है अगर आपको ये दोनों बातें झूठी लगती हैं तो ये माखन चोरी चीर चोरी राशली यह भी झूठा ही समझो काहे को परेशान हो ये समझो को हुआ ही नहीं माखन चोरी ना चीर चोरी ना तुम्हारा भी सिर दर्द नहीं दूसरे को भी परेशानी नहीं तो तुरंत बोले नहीं यह तो सही है यह तो हुआ और आप देख लेना जितने ही कुतर्क करने वाले लोग हैं ये आधी बात ही सच मानते हैं आधी नहीं मानते गोवर्धन उठाने की लीला इनको सच नहीं लगती काली नाग पर के फण पर नृत्य श्री कृष्ण का यह इनको सच नहीं लगता माखन चोरी चीर चोरी रासलीला रा, माखन चोरी चीर चोरी रासलीला भाई यही सत्य लगता है तो हमने कहा कि चलो तुम्हारी बात मान भी लें कि यही सही है तो भी एक बात विचार करो अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी जैसे महात्मा ने इस लीला का गायन किया है व्यास जी जैसे अनुभवी महापुरुष के द्वारा लिखा गया श्रीमद भागवत और विरक्त जो मृत्यु के भय से भयभीत होकर मुक्ति चाहने के लिए सुखदेव जी की शरण में आया उसने यह कथा सुनी ऐसा करने पर भी उनकी भागवत बनी कीर्ति गायन हुआ आज तक हो रहा है और अगर तुम्हें श्री कृष्ण अपनी ही तरह लगते हैं कि ये गलत काम उन्होंने किया तो जरा तुम करके देखो माखन मत चुराओ न मिले माखन दूध दे तो मिलने ही मुश्किल है दूध भी तो शुद्ध कहाँ मिले एक आदमी दूध बेचने रो जाता था तो किसी ने कहा कि आज बड़ी देर से आए हैं तो बोले हम देर से नहीं आए आज तो नल ही देर से आए तो मिले कहा लेकिन चलो दूध माखन और दही ये सब छोड़ो किसी मिठाई वाले की दुकान से चार लड्डू ही चुरा कर भागना देखें आपकी भागवत बनती है कि दुर्गत बनती है उनकी तो भागवत बनी पर अपनी दुर्गत बनी बिना नहीं रह सकती उनकी तो बनी थी भागवत अपने से तो कहा जाएगा भाग मत, पकड़ो इसे, और यहां से लड्डू चुराएंगे पहले तो वही भागवत बना जब मान लो कोई महिला स्नान कर रही हो कपड़ा लेकर भागना जला पहले तो मिलजुल कर लोग वही भागवत बना देंगे फिर वहां भेज देंगे जहां बनाई जाती है इसलिए भगवान को अपनी तरह समझना इससे बड़ी ना समझी और कुछ नहीं हो सकती समरथ कहू नहीं दोष गुसाई समरथ कऊ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी। रवि रवि पावक पावक जो समर्थ हैं उनमें दोष नहीं देखे जाते इसलिए राम जी भगवान हैं श्री कृष्ण भगवान हैं यहां तर्क नहीं करना चाहिए यहां विश्वास करना चाहिए असविचारे विरागी राम ही तर्क सब देखो तो राम जी साक्षात धर्म है रामो विग्रहवान धर्म राम जी साक्षात भगवान है प्रो प्रतिपाद्य राम भगवाना अब एक बात और है राम जी को धर्म के रूप में भी देखा हमारे ऋषियों ने राम जी को भगवान के रूप में देखा भक्तों ने और राम जी को ज्ञानियों ने किस रूप में देखा राम ब्रह्म परमारथ रूप परमान परेश ब्रह्म है आहा। श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी को स्वरूपतः ब्रह्म रूप में ही निरूपित किया है भगवान शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उससे पूरे प्रभावित दिखाई देते हैं हमारे गोस्वामी संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति है पर मूलतः रस्सी ही है उसमें सर्प की भ्रांति हो गई है इसी तरह परमात्मा में जगत की भ्रांति है अद्वैतवाद वही है दूसरे की भ्रांति है तुलसीदास जी भी यही कहते हैं यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा भाति सकलम रज्जौ यथा हे रहा ठीक वही बिल्कुल वही बात कहते हैं और मुझे लगता है जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं रामचरितमानस में वही भगवान शंकर के द्वारा तुलसीदास जी ने कहलाया झूठे उ सत्य जाहि बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने जासु सत्य ताते जड़ माया भाष सत्यव मोह सहाया जिसकी सत्ता से असत्य भी सत्य प्रतीत तो होता है जिसके कारण झूठा सांप भी असली सा लगता है पर है तो बोलता रस्सी ही ठीक इसी तरह जिस परमात्मा के कारण यह असत्य जगत की जो भ्रांति हुई है यह सत्य लगती है यही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं पर आगे में बड़ी सुंदर बात जोड़ते हैं कि जैसे ब्रह्म में यह जगत कल्पित है ठीक इसी तरह जिस ब्रह्म में यह जगत कल्पित है उस ब्रह्म को हम किस रूप में देख रहे हैं तो आगे कहते यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्म दि देवासुरा यद मृशव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रमा यद प्लव में कमेव य दे नौका को पाद माने चरण यत माने जिनके जिनके चरण कमल नौका है स्थितिताम अपार भाव सागर से पार जाने के लिए जिनके चरण कमल जहाज हैं वंदे हम मैं उनकी वंदना करता हूं तमशेष कारण परम जिनका कोई कारण नहीं है जो सबके कारण हैं ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म को किस रूप में देख रहे हो रामाख्य मीशम हरिम उन हरि को जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है रामाख्य मीशम हरिम ऐसे उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं तो तुलसीदास जी राम जी को ब्रह्म रूप में देखते हैं तो ज्ञानियों की दृष्टि से राम जी ब्रह्म है धर्मात्माओं की दृष्टि से राम जी धर्म है और भक्तों की दृष्टि से राम जी भगवान हैं इसीलिए अगर आप और गंभीरता से विचार करेंगे तो भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो कथा सुनाते समय पार्वती मैया ने कुछ प्रश्न किए हैं कि इन इन प्रश्नों के आधार पर आप हमें कथा सुनाएं प्रथम सुकार चार निर्गुण ब्रह्म प्रभु काऊ राम अवतारा बाल चरित कह उदाना कहू यथा ज्ञान राजो सनका चरित्र पाना कहू नाथी रावण मारा राजठ कि बहुलीला सकल कहू संकल सख भु में पूछा नहीं होई हो दयालु राख बहुरिकाऊ करुणा यतन कीन जो अच राम प्रजा सहत रघुवंश मणि किमि गवने ज रघुवंश धाम अंतिम प्रश्न निर्गुण सगुण क्यों हुए अवतार की कथा सुनावे और अवतार की कथा के बाद बाल चरित्र का वर्णन करें विवाह लीला का वर्णन करें वन लीला का वर्णन करें रावण आदि राक्षसों पर विजय लीला का वर्णन करें और <coughs> राज्य पद पर बैठकर जो लीलाएं की उनका वर्णन करें और जो नहीं पूछा हो वह भी सुनाएं और अंत में कहा कि वह आश्चर्यजनक घटना अवश्य सुनाएं कि भगवान ये राम जी अपने धाम को कैसे गए और आप बड़े सुविघ्य श्रोता हैं रामचरितमानस के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है लेकिन प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम राम जी प्रजा के साथ अपने धाम को कैसे गए इसका कोई उत्तर नहीं पढ़ के देख लेना आप कल है ही नहीं इसमें उत्तर राम जी प्रजा के साथ अपने धाम को कैसे गए कोई उत्तर नहीं अच्छा तो पार्वती जी को पूछना चाहिए था कि हमारा वह प्रश्न रह गया वह प्रश्न रह गया पर पार्वती जी ने भी नहीं पूछा क्यों अनुभव की बात अलग होती है ग्रंथों की भाषा से भी भाव के आधार पर अर्थ का निर्णय करना होता है इसलिए अनुभवी की बड़ी कीमत है एक बार एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा कि सुनो तुम्हारे पिता मुझसे रुपए प्रति माह तीन रुपए सैकड़ा ब्याज की दर से रुपया कर्ज लें तो छह महीने बाद कितना लौटाएंगे? विद्यार्थी बोला एक नया पैसा नहीं अध्यापक ने कान पकड़ा तमाचा लगाया बोले क्यों गणित नहीं जानता उसने कहा कि सर क्षमा करें मैं तो गणित जानता हूं पर आप मेरे बाप को नहीं जानते उसने जिसका लिया है आज तक दिया है जो तुम्हारा नोट आएगा अब गणित की दृष्टि से तो उत्तर गलत है लेकिन अनुभव की दृष्टि से सही है कि नहीं एक बार एक अध्यापक ने कक्षा में ही पूछा कि एक टीले पर दस भेड़े खड़ी हैं तूफान आया और दस भेड़ों में से छह भेड़ें नीचे उतर गईं तो टीले पर कितनी रहीं सबने कहा चार एक लड़का खड़ा हो गया बोले सर एक भी नहीं कहा क्यों बोले हमारे पिता भेड़ें पालने का ही काम करते हैं हमें अनुभव है जब एक भीड़ के भेड़ के पीछे दस भेड़ें चली जाती तो उतर आएंगे तो चार क्या करेंगे वहां खड़ी खड़ी वो भी उतर आएंगे एक भी तो अनुभव की बात भले ही कभी कभी किताब से अलग इसीलिए संत कबीर तो अपनी उसी अलमस्त शैली में कहते पंडित बाद बदनते झूठा कैसे झूठा क्या तुम ही सच्चे हो हम किताब की बात कह रहे संत कबीर कहते तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंख की देखी तो कागज की लेखी कहते हो मैं आंखों की देखी कह रहा हूं एक बार क्या हुआ एक बड़े विद्वान थे पंडित पद्मनाभ बहुत बड़े विद्वान दक्षिण भारत से आए काशी में उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी काम से कोई शास्त्रार्थ करे अब सब लोगों ने कहा तो काशी की प्रतिष्ठा की बात है इतने बड़े विद्वान अगर काशी पराजित हो गई तो भगवान विश्वनाथ की बात चली जाएगी शंकर जी से ही प्रार्थना की कि काशी की लाज आपके हाथ है बचाओ शंकर जी भी बड़े अद्भुत हैं प्रार्थना करने वालों को प्रेरणा दी कि कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दो अब कबीरदास पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐसे कि शास्त्र को जाने के अगर उनसे कह दिया जाए कि शास्त्र लिख दो कैसे लिखा जाता है तो भी न लिख सके और शास्त्र कितने हैं यह भी उन्हें पता नहीं क्योंकि वे तो कहते मसी कागज छू नहीं कलम गही नहीं हाथ और उनसे शास्त्रार्थ शंकर जी बोले कराओ कराओ एक तो भगवान शंकर इन विद्वानों का अभिमान तोड़ना चाहते थे और उनका भी अभिमान तोड़ना चाहते थे जो शास्त्रार्थ करने आए थे कबीर जी से कहा कि आपको शास्त्रार्थ करना कबीर जी बोले मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी मैं क्या शास्त्रार्थ करूं